पहले वो कैफे में बैठी थी फिर वहां से निकलकर वेस्ट डायरेक्शन में जंगल की तरफ बढ़ी इसके बाद वो वहां से तकरीबन 20 मिनट के अंतराल तक गायब रही इस दौरान वो कहाँ थी और क्या कर रही थी कुछ पता नहीं लेकिन फिर 20 मिनट के बाद वो दूसरे शॉप के सीसीटीवी कैमरे में नजर आई इसके बाद वो पोर्ट की तरफ बढ़ गई विक्रांत इस वक्त स्वाति को नैना के बारे में बताते हुए उसकी कंडीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था सर आराम से आराम से थोड़ा मुझे भी सोचने समझने का मौका दो स्वाति ने विक्रांत को टोकते हुए कहा हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया था कि नैना मैडम उस वक्त काफी नर्वस थी और कैफे से निकलने के बाद वो 20 मिनट के लिए बीच से गायब हो गई थी उसके बाद अचानक से पोर्ट के रास्ते पर निकल गई थी अब थोड़ा दिमाग लगाकर सारी सिचुएशन को मैच करने की कोशिश करो विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा देखो पहले नैना कैफे में अकेले बैठी थी उसके पास गन था और वो काफी नर्वस भी नजर आ रही थी इसके बाद वो कैफे से निकलकर वेस्ट डायरेक्शन में जंगल की तरफ बढ़ती है फिर वहां पर लगभग 20 मिनट वो गायब रहती है इस बीच वो क्या करती है कुछ पता नहीं लेकिन इस 20 मिनट के बाद अचानक से वो फिर एक शॉप के सीसीटीवी कैमरे में नजर आती है वहां से वो पोर्ट की तरफ जाती नजर आ रही है इसका मतलब ये हो सकता है कि कैफे से निकलने के बाद ये जो बीस मिनट था इसमें ही कुछ हुआ है नैना करने यहां आई थी उसने इसी बीस मिनट में सब कुछ किया हो सकता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुई हो और फिर काम पूरा करने के बाद तुरंत लैंडिंग आइलैंड को छोड़कर यहाँ गई हो हम्म, हो सकता है स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कुल मिलाकर हमें बस इतना पता करना है कि नैना मैडम बीच के बीस मिनट कहा थी और इस बीच उन्होंने क्या किया राइट ये पता लग जाए तो शायद हम सारी गुत्थी सुलझा लेंगे विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा वहाँ कैफे से बेस्ट डायरेक्शन में जो रोड जा रही थी वो जंगल की तरफ जा रही थी उस रोड पर चौराहे के बाद ज्यादा शॉप नहीं थी वहां कुल छह शॉप्स थी जिसमें से दो तो खाली थी और दो शॉप नई खुली थी सो उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा अभी लगाई नहीं था और एक शॉप वाले ने कहा था कि उसका सीसीटीवी कैमरा खराब चल रहा है अंत में हमें सिर्फ एक ही शॉप से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिली थी जो की जंगल के सबसे किनारे थी हाँ स्वाति ने कहा हमें बस वहीं से सीसीटीवी फुटेज मिला था और उस वीडियो में नैना मैडम कहीं दिखी भी नहीं थी मतलब कि वो जंगल की तरफ नहीं गई थी हम्म विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वहां पर कुल छह शॉप थी और जो कुछ हुआ वो इन्ही शॉप में हुआ है जिस शॉप वाले ने हमें सीसीटीवी फुटेज दिया था और जो शॉप खाली पड़ी थी उसे हम छोड़ सकते है स्वाति ने कहा तो अब हमारे पास सिर्फ चार शॉप बची है इन्ही चार शॉप्स में से किसी एक का कनेक्शन है और शायद हमने उन लोगों से सीसीटीवी फुटेज मांगा था इस वजह से हम उनके निशाने पर आ गए नहीं वहां तीन ही शॉप है विक्रांत ने कहा वो जो खाली शॉप थी हम उसे भी छोड़ सकते हैं तीन शॉप बची बाकी की दो शॉप्स में सर्विलांस कैमरा लगा ही नहीं था और एक शॉप वाले ने बताया था कि उसका कैमरा खराब है स्वाति ने याद करते हुए कहा सर आपको कुछ याद है उन तीनों शॉप्स में से कोई संदिग्ध नजर आ रहा था ओ अचानक से विक्रांत ने उत्तेजित होते हुए कहा मुझे पता है ये कौन है वो जो एक बीच में था ना वही वाला क्रॉस रोड पार करने के बाद दूसरे नंबर पर जो शॉप थी जिसने कहा था कि उसका सीसीटीवी सी कैमरा काम नहीं कर रहा है स्वाति ने भी याद करते हुए कहा लेकिन वो शॉप तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रही थी वो हनी की शॉप थी ना शहद बिकता था वहां और वहां पर कोई ओल्ड लेडी बैठी हुई थी और जब हम वहां पहुंचे थे तब वहां पर एक वर्कर भी था जो फ्लोर की सफाई कर रहा था लेकिन वहां पर मुझे कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा आपको कुछ लगा था क्या लेकिन एक बात मुझे अजीब लगी थी विक्रांत ने याद करते हुए कहा मुझे याद है कि उस शॉप के बाहर एक इलेक्ट्रिक कार खड़ी थी क्या रियली आपको याद है मुझे तो ध्यान नहीं है मतलब अभी जिस कार में हम लोग बैठे है यही कार वहां खड़ी थी स्वाति ने बेहद क्यूरियस होते हुए सवाल किया मैंने बाकी के दोनों शॉप्स को चेक किया था उनके यहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे सच में उनके यहाँ कैमरा नहीं था विक्रांत ने कहा तो फिर वहां पर सिर्फ एक ही शॉप बची है और वो ये शहद वाली ही है ये शॉप ब्लाइंड जोन के बीच में स्थित है यानी जिस एरिया का हमें फुटेज नहीं मिला था ठीक उसी एरिया में ये शॉप मौजूद है अगर नैना इस शॉप के भीतर गई होगी तो भी सीसीटीवी कैमरे में इसका फुटेज नहीं आ रहा है। इस बात की सत्यता को परखने के लिए विक्रांत ने अपने मेमोरी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया उसने मेमोरी डिवाइस की मदद से उस दिन की घटना को याद करते हुए यह कंफर्म किया कि वाकई में जो कार उस शॉप के बाहर खड़ी थी वो यही इलेक्ट्रिक कार थी अचानक से स्वाति ने एक्साइटेड होकर चीखते हुए कहा सर मेरे पास एक ट्रिक है क्या स्वाति ने तुरंत लैपटॉप में एक ऐप खोल दिया जिसके बाद वो ना जाने क्या उसमें करने लग गई विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति क्या कर रही है उसने जब कन्फ्यूज होकर स्वाति से इस बारे में सवाल किया तो फिर उसने विक्रांत को बताया कि इस ऐप के बारे में उसे एवी ने बताया था ये एक तरह का ट्रेवलिंग सपोर्ट ऐप था इस एप की मदद से कोई भी लैंडिंग आईलैंड की ओर स्थित किसी भी शॉप की डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है स्वाति ने भी यही किया उसने तुरंत ही उस शहद की शॉप की पूरी डिटेल निकाल ली उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कहा इस शॉप का नाम हनी हनी है और यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लायज की लिस्ट ये रही जैसे ही स्वाति ने लैपटॉप पर एंटर किया तुरंत स्क्रीन पर उस हनी के शॉप पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय की फोटो नजर आने लगे स्क्रीन पर उन एम्प्लायज की फोटो देखकर विक्रांत शॉक्ट रह गया मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो तुम सही कह रही हो विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा जब हम लोग इस शॉप में सर्विलांस वीडियो मांगने के लिए गए थे तब वहाँ पर जो लोग हमें मिले थे वो ये नहीं थे स्टोर के मैनेजर और वहाँ जो वर्कर काम कर रहा था वो कोई और था इस ऐप पर स्टोर की गलत इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी यहाँ तो शो हो रहा है कि शॉप में सिर्फ शहद ही नहीं बिकता बल्कि शहद से बनने वाले लगभग हर तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं और उस शॉप में मैनेजर को लेकर कुल तीन लोग काम करते हैं ऐसा इस एप पर शो हो रहा है स्वाति ने लैपटॉप के स्क्रीन पर देखते हुए कहा फिर उसने आगे कहा स्टोर मैनेजर वो लेडी नहीं है वो इतने आराम से सब बता रही थी आपको लगता है वहां पर कुछ गलत हो सकता है क्यों नहीं हो सकता विक्रांत ने जवाब दिया देखो ये लोग बहुत एक्सपर्ट है रियली स्वाति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन वो तो इस शहद की शॉप है वहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है आखिर नैना मैडम वहां क्या करने गई थी कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉप का जो असली मालिक है वो कोई क्रिमिनल हो और नैना मैडम ने उसको मार दिया हो विक्रांत इस बात का जवाब देने ही वाला था कि अचानक से उसका फोन बज उठा उसने फोन निकाल कर देखा तो पता चला कि इंडिया से मिस्टर आशुतोष सोनी फोन कर रहे थे दरअसल काफी देर से विक्रांत जंगल में था और उसने वहां पर सिग्नल जैमर डिवाइस को एक्टिवेट कर रखा था जिस वजह से मिस्टर आशुतोष विक्रांत के पास कॉल नहीं कर पा रहे थे लेकिन जैसे विक्रांत का फोन नेटवर्क में आया तुरंत ही उनकी कॉल आ गई विक्रांत का फोन इनक्रिप्टेड था ऐसे में कोई भी उसके कॉल को ट्रेस या ट्रैक नहीं कर सकता था इस वजह से वो मिस्टर आशुतोष के साथ बिना किसी भय के सब कुछ शेयर कर सकता था